मधुरम मधुरम स्वीते च मधुरम मधुरा स्मृति प्रभो प्रबोदय प्रभो मधुबोधशक्तिदिया प्रयत्स परमा पर श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की आधार अधर्मक प्राणियों में विश्वक गो माता की गोअतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मूर रे नाथ नारायण ना वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राम हरि गोविंद जय जय वृंदावन विहार की जय नमो माधु शंभो शिवा शिव शिवा शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण नूपम से हथोपलते ना न ना चा चति अश्वत्थमेनम सुविूमूलम संगषस्त्रेढ़ तत पदम तत्परीजित यस्ता ननिवर्तन्ति भूय तमे चाद्यम पुषम प्रपद्य यसिता पुराणी नाराण संपूर्ण गीता ही शास्त्र है। उसमें पंद्रहवी अध्याय को गुहतम शास्त्र पृथक से कहा गया है इसका अर्थ है कि शास्त्र का भी शास्त्र गीता का पंद्रहवा अध्याय है तो शास्त्रीय दृष्टिकोण को ताक पर रखकर उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है परंतु मुझे सोता हूँ कि वेदना का भी परिचय है क्योंकि मैं जिस शैली में प्रवचन करता हूँ प्रायः वो पागल बनाने वाली शैली है किसी दर्शन के अनुसार फिर किसी दर्शन के अनुसार फिर तालमेल तो सचमुच में जिस ढंग से भगवत कृपा से मैं प्रतिपादन करता हूँ उसको सुनकर श्रोताओं का धैर्य विचलित हो या स्वाभाविक है परंतु बीज की रक्षा हो या हमको अभिष्ट है शास्त्रीय ढंग से शास्त्र का प्रतिपादन होता रहे तभी ब्रह्म विद्या सुरक्षित रहेगी इसलिए या जो शैली बोलने की है बहुत कष्ट प्राप्त करके प्राप्त की गई है सहसा नहीं इसको मैं छोड़ने थो, की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि तो पचासों ग्रंथ को पढ़कर उनके भावों को दो चार पंक्तियों में संहित करना फिर विविध दर्शनों के दृष्टिकोण को आत्मसात करके उनका विनियोग वेदांत प्रस्थान में करना इस सब में बहुत गुरुओं का अनुग्रह और तप चाहिए नव योगीश्वर के प्रसंग में कहा गया भागवत में श्रमणा वत रचना यद्यपि दिगंबर थे तथापि श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या का अनुशीलन किया था भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र होने पर भी उन्होंने भी अध्यात्म विद्या को श्रमपूर्वक प्राप्त किया था तो हमारी कुछ लाचारी है कि हम शैली में प्रवचन करें हाँ निरूपण चल रहा था मंद अंधकार में निपति तेरा जूखंड सर्प धारा माला भूक्ष दंडादि रूपों में परिलक्षित होता है रजु शब्द का उच्चारण मैंने श्रीमद भागवत के अनुसार किया है उसमें रजु शब्द का ही प्रयोग किया गया है तो रस्सी में जब सर्प का विभ्रम होता है तब अगत्या दो प्रकार के उपादान को मानने आवश्यकता होती है एक वह रस्सी जो तो सर्प के रूप में उद्भाषित होती है उसको हम विवर्तोपादान कहते हैं जिसमें सर्प अध्यस्त बना जाता है यह भी मोटी भाषा है सूक्ष्म भाषा में रज अवच्छिन्न चैतन्य बोलना चाहिए लेकिन स्थूल भाषा में रस्सी दूसरा उपादान वह है जो सर्प के रूप में परिणत होता है जिसको परिणामोपादान कहते हैं वह है, है रस्सी का अज्ञान तो जैसे रज सर्प का दो प्रकार का उपादान सिद्ध है एक विवर्तोपादान दूसरा परिणामोपादान उसी प्रकार जगत का भी निरूपण करते समय दो उपादान कारणों को मानने की आवश्यकता है अधिष्ठानात्मक उपादान विवर्तोपादान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व है और परिणामोपादान संख्या प्रस्थान में जिसको प्रकृति कहते हैं वेदांता प्रस्थान में जिसको माया कहते हैं जिसे अज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है वह है वेदांत प्रस्थान में अज्ञान जगत का उपादान कारण होने के कारण भाव पदार्थ है जगत का उपादान कारण होने के कारण अज्ञान प्रकृति या माया भाव पदार्थ है तथापि अनिर्वचनीय है कूटस्थ सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से प्रकृति माया या ज्ञान या विद्या का भी बाध होता है जैसे राज्य तत्व का विज्ञान हो जाने पर राज्य के अज्ञान का भी बाध हो जाता है दाह हो जाता है या नाश हो जाता है और उसके कार्य सर्प आदि का भी अपलाप निरसन नाश या वाद होता है और सर्पादि के दर्शन से प्राप्त भय कम इत्यादि का भी निवारण हो जाता है यह दृष्टांत सटीक है प्रायः तत्व ज्ञान का फल क्या मिलेगा इस पर साधक भ्रांत होते हैं तो भागवत पार शंकराचार्य महाभाग ने इस प्रकार के दृष्टांतों को प्रस्तुत कर साधकों का स्वस्थ मार्गदर्शन किया है जैसे रज तत्व का विज्ञान हो जाने पर रस्सी का अज्ञान विलुप्त हो जाता है संशय विलुप्त हो जाता है विपर्य रस्सी को सरपाज समझना जो भ्रम मोह या विपर्य उसका भी न्यूसन हो जाता है विपर्य भी ध्वंस हो जाता है विपर्य जन्म अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव का भी विलोप हो जाता है विपर्य जन्म प्रभाव सदा प्रतिकूल ही होता हो ऐसी बात नहीं अनुकूल भी होता है एक सपेरे को रस्सी में सर्प का दर्शन हो जाए तो उसके मन में आह्लाद का उदय हो होता है अनुकूल प्रभाव पड़ता है उस पर और डरपोक को जो मानसिक नहीं है सफेरा नहीं है उसे रस्सी में सर्प का दर्शन हो तो भय का संसार होता है मरुस्थल में किसी को जलराशि का भ्रम हो जाए और वह तैराकी हो तो वह तैरने की तैयारी करता है अनुकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन किसी को उस पार जाना हो अगर पोक हो तो भयभीत होता है तो विपर्य जन्म अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव का भी विलोप हो जाता है ये तत्व ज्ञान के दृष्ट फल हैं दृष्टांत में रस्सी का रज्जु तत्व का विज्ञान होने पर सद्या तत्काल रस्सी के अज्ञान का विलोप हो जाता है संशय रस्सी है या सर्प सर्प है या धारा धारा है या माला माला है या भूक्षिद्र भूक्षिद्र है या दंड इस प्रकार वान वुद्धि वा का नाम है संशय उसका भी विलोप हो जाता है और संशय का जो फल है अंत में कहीं कहीं संशय होकर ही रह जाए ऐसा नहीं संशय के बाद कहीं कहीं विपर्य होता है है रस्सी उसी को सर्प समझा किसी ने धारा समझ लिया किसी ने माला समझा किसी ने घोषित समझा किसी ने दंड समझा इसका नाम है विपर्य अन्य में अन्य बुद्धि इसी को भ्रम मोह विपर्यास या विपर्य या अध्यास भी कहते हैं ये सब पर्यायवाचक शब्द है विपर्य जन्म अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव का भी विलोप होता है हाँ रस्सी को किसी ने सर्प समझा और घबरा गया गिर पड़ा सर में चोट लग गई फिर उसे रस्सी का अधिगम दुर्य हो गया नायम सर्पराियम क्यों डरते हो या सर्प नहीं या तो रस्सी है इस प्रामाणिक श्रवण के अनुसार उसने प्रामाणिक ढंग से निरीक्षण परीक्षण किया राजु तत्व का अधिगम हो गया अब क्या है इतने मात्र से मरहम की आवश्यकता नहीं रहेगी या नहीं कर सकते अगर विपर्या ने स्थूल शरीर को प्रभावित कर दिया हो विशेष रूप से तो कुछ उपचार अन्य ढंग से भी करना पड़ता है भय कंप का निवारण तो हो जाएगा स्थूल शरीर को लेकर भय कंप, भय स्थिति होगी सूक्ष्म शरीर में उससे शरीर भी कापने लगेगा कंप भगने का प्रयास करेगा यहां तक तो ठीक है लेकिन गिर चोट लग गई स्थूल शरीर विशेष रूप से, से आहत हो गया तो बोधोत्तर भी उसका अन्य ढंग से उपचार करना पड़ेगा एक हमने संकेत किया कि तो जिस प्रकार रज सर्प आदि स्थलों में दो प्रकार के उपादान को मानने की आवश्यकता है एक उपादान, दूसरा उपादान। उसी प्रकार भगवान ने उर्धन में ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग करके ब्रह्म की ओर संकेत किया वह जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान है और जगत का निरूपण किया अब दूसरा जो उपादान है जिसको अज्ञान कहते हैं जो वेदांत का प्रस्थान में अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय का अर्थ न तो उसे कुटस्थ सत्य कहा जा सकता न बंध्या पुत्र आदि के समान अलीक कहा जा सकता है इसलिए न सत्य कहते बनता न असत्य कहते बनता किसी दृष्टि से सत्य भी कहते बनता है किसी दृष्टि से असत्य भी कहते बनता है किसी एक स्तर से जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता उसको अनिर्वचनीय कहते हैं उसी को फिर सदसत भी नहीं कहा जा सकता इसी को बढ़ाते बढ़ाते नव कोटि तक ले गए भगवान शंकराचार्य विवेक चोड़ामणि में नव कोटि सावय भी नहीं निरवय भी नहीं सवयव निरवय भी नहीं इस प्रकार से मूल उपनिषद भी हमको प्राप्त है जहां माया का निरूपण नवकोटी का आलंबन लेकर किया गया इसका मतलब नवकोटी विलक्षण त्रिकोटी विलक्षण त्रिकोटिवलक्षण यह हमने संकेत किया इसलिए इसको अनिर्वचनीय है कहते हैं अब यह अज्ञान का परिणाम है जगत क्योंकि अज्ञान अनिर्वचनीय है इसलिए जगत भी अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय का अर्थ ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से बाध योग्य है कुटस्थ सत्य नहीं है इसकी अर्थक क्रिया कारिता चरितार्थ होने पर भी वस्तुता यह ही कहने योग्य है कला ने संकेत किया था जहाँ तीन प्रकार की सत्ता मानी जाती है पारमार्थिकी व्यावहारिकी और प्रातिभाषिकी वहाँ तो यह नियम निर्धारित किया जाता है कि प्रातिभाषिक सत्ता उसकी है जिसका बाध या विलोप व्यावहारिक तत्व के विज्ञान से हो जाए जैसे राज्य सर्प का बाध राज्य के विज्ञान से हो जाता है लेकिन व्यावहारिक सत्य उसको कहते हैं जिसका अपलाप निरसन बाध या तात्विक विलोप परमार्थ सत्य के विज्ञान से ही संभव है अन्यथा नहीं जैसे रस्सी में सर्प का विभ्रम होता है तो उस सर्प का वारण बाध रस्सी के बोध से हो सकता है लेकिन रस्सी के मिथ्यात्व का निश्चय बिना ब्रह्म के विज्ञान के नहीं हो सकता यहाँ पंचदशी काल का दृष्टिकोण बहुत ही ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि ना प्रती बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चयः है और प्रतीति अलग चीज है और बाध अलग चीज है ना प्रतीस्तोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय तयो मान जीव जगतो जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है बल्कि इनके मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है उदाहरण दिया वेदांत परिभाषा कारण मंद अंधकार में हमको रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है अब कल्पना की जो घन अंधकार छा जाए तब सर्प की प्रतीति विलुप्त हो जाएगी या नहीं तो इसका मतलब क्या है अप्रती हो गई लेकिन सर्प मिथ्या नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि रज तत्व का अधिष्ठान तत्व का मूल तत्व का जिसकी सर्प के रूप में प्रतीति हो रही है उसका विज्ञान हुए बिना ही सर्प का विलोप हुआ है महाप्रलय की दशा में सृष्टि का विलोप हो जाता है तो आधानात्मक विलोप है और अप्रती कोटि का विलोप है इसीलिए अप्रती अलग चीज है और बाध अलग चीज है बाध का अर्थ होता है अधिष्ठान तत्व के अधिगम से मिथ्यात्व का निश्चय योग और वेदांत अपने अपने स्थान पर शूर होते हैं एक मीमांसकों का दृष्टिकोण है जैसे हमारे पास नेत्र नामक इंद्रिय है उसके द्वारा रूप का अधिगम होता है नील पीत श्वेत आदि रूप का अधिगम नेत्र के द्वारा होता है नेत्र अपने दिशा में शूर हैं, क्योंकि किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा रूप का अधिगम नहीं हो सकता प्रत्येक प्रमाण अपने विषय में शूर होता है इसी को कहते हैं हर प्रमाण का विषय अपूर्व होता है अपूर्व का अर्थ है अनुच्छिष्ट उच्छिष्ट का भोग नहीं करते यह प्रमाण क्या साहित्यिक भाषा में लालित्यपूर्ण भाषा में उच्छिष्ट के भोगता नहीं होते ये प्रमाण जैसे नेत्र अनुच्छिष्ट विषय का विज्ञान कराता हमको नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होगा और रूप का ही ग्रहण होगा किसी अन्य इंद्रिय के द्वारा नहीं होगा इसका मतलब नेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य इंद्रिय की गति जिसमें नहीं है वह है रूप रूप अपूर्व विषय है नेत्र के लिए अपने रूप के अधिगम में नेत्र सूर है किसी अन्य प्रमाण को फटकने नहीं देगा इसी को कहते हैं हर प्रमाण अपने विषय में शूर होता है इस दृष्टि से हम विचार करें तो क्या होगा तो अभी हमने संकेत किया जिनके मत में जगत की प्रतिभाषिकी सत्ता है व्यावहारिकी नहीं उनके मत में प्रातिभाषिक का भी विलोप अप्रतीति रूप नहीं बाध रूप विलोप परमार्थ तत्व के विज्ञान से ही हो सकता है जहां हम तीन सत्ता मांगते हैं वहां व्यावहारिक तत्व के विज्ञान से प्रातिभाषिक का विलोप हो जाता है विलोप माने अप्रतीति नहीं बल्कि बाध लेकिन जहाँ दोही सत्ता मानते हैं वहाँ प्रातिभाषिक पदार्थ का विलोप भी बाद भी पारमार्थिक वस्तु के विज्ञान से ही होता है उसमें पूर्व पक्ष है शुक्ति रजत सीपी में जो चांदी का विभ्रम होता है शुक्ति रजत की भी प्रतिभाषिक सत्ता है शुक्ति रजत प्रातिभाषिक लेकिन जब हम व्यावहारिक पदार्थ नहीं मानेंगे परमात्मा के अतिरिक्त ब्रह्मात्मा तत्व के अतिरिक्त जो कुछ है सबकी प्रातिभाषिकी सत्ता मानेंगे तो हटस्थ रजत घर में या दुकान में रखी हुई जो चांदी है वो भी प्रतिभाषिक है तो चांदी की अर्थक क्रियाकारिता काविता दीर्घ काल तक जब तक उसकी प्रती है उसका अस्तित्व है बनी रहती है लेकिन सुक्ति रजत की अर्थक क्रियाकारिता अर्थक क्रियाकारिता का अर्थ होता है प्रयोजन सिद्धि तो थोड़े समय के लिए ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी जो सचमुच के रजत है चांदी है उसकी उपयोगिता तो बनी रहेगी सोपाधिक भ्रम लेकिन सुक्ति का विज्ञान हो जाने पर एक प्रकार से सुप्पी का विज्ञान हो जाने पर क्या होगा वो चांदी की अर्थक क्रियाकारिता लुप्त हो जाएगी किसी लोभी को सीपी में चांदी का दर्शन हुआ तो उसकी अर्थक क्रियाकारिता मैंने आह्लाद की अभिव्यक्ति हो गई तो फिर पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया हतस्थ रजत भी प्रातिभासिक और सुख्त रजत भी प्रातिभाषिक दोनों में इतना अंतर क्यों इसका उत्तर वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथों में दिया गया स्वभाव को लेकर अंतर है सुप्त रजत का स्वभाव तात्कालिक उपयोगिता का है और हटस्थ रजत का स्वभाव दीर्घकालिक उपयोगिता का है स्वभाव यहां पर नियामक जगत में भी कोई वस्तु तो दुक्षण तृप्ति है कोई वस्तु तो प्रलय के पूर्व तत्व टिकती है लेकिन सबका मित्रत्व निश्चित है सबका दृश्यत्व निश्चित है एक कोई वस्तु आई लुप्त हो गई लेकिन आकाश तो महाप्रलय के पहले लुप्त नहीं होगा तो इसमें स्वभाव को ही नियामक माना गया तो यहाँ कहा गया कि अपने अपने विषय में प्रमाण सूर होते हैं तो योग की उपयोगिता क्या है अप्रती समाज की विशेषता क्या होगी अप्रती और तत्व ज्ञान की विशेषता क्या है जो कुछ अनात्म वस्तु है उसके मिथ्यात्व का निश्चय कराना दृश्य के मिथ्यात्व का निश्चय कराना इसमें सूर कौन है वेदांत लेकिन मिथ्या वस्तु का प्रतीत न होने देना उसकी प्रतीति का फहरण कर लेना इसमें योग सूर है तो ज्ञानोत्तर योग आयोग के उत्तर ज्ञान दोनों का बहुत महत्व है क्योंकि सम दम उपरतिक्षा श्रद्धा समाधान समाधान भी तो है तो ज्ञान से पूर्व भी समाधि चाहिए और ज्ञानोत्तर अगर समाधि हो गई तो असम पदार्था भावना तुरयगा इत्यादि भूमिकाओं की अभिव्यक्ति होगी इसका अर्थ है कि योग और ज्ञान योग और ज्ञान ज्ञान और, और योग दोनों अगर जीवन में है तो ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति होती है भगवान शंकराचार्य महाभाग का गीतावास में कथन है तत्व ज्ञान निष्ठा से मोक्ष होगा जीवन मुक्ति की समुपलब्धि तत्व ज्ञान निष्ठा से होगी केवल तत्व ज्ञान है समाज का अभ्यास नहीं है तो उपक्रमण पुनर्भव पर विजय तो प्राप्त कर लेंगे पुनर भाव पर लेकिन दुष्ट दोष का वारण नहीं हो सकेगा इसलिए पंचदशी कारण का प्रायण सा वर्तनते क्वचित क्वचित वैराग्य बोध उपरती प्राय तीनों एक साथ रहते हैं लेकिन प्रारब्ध योग से बियुज जनते क्वचित क्वचित कही कही ते का कार्य क्या हुआ दो हैं, तीसरा नहीं एक है दो नहीं तो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव ने धर्म संवाद श्री कर पात्र स्वामी महाभाग एक बहुत गुप्त रहस्य बताया एकांत में अब मैं तो यहां बोल रहा हूं उन्होंने कहा कि संशय रहित तत्व ज्ञान हो जाने पर ज्ञान को कोसना नहीं चाहिए एक उदाहरण दिया उन्होंने किसी को कहा जाए कि तुमसे अपराध बना है तो तुम्हें दंड तो मिलना ही है वो तो दंड क्या है बिच्छू से डसवाओगे या सर्प से या तुम्हारी इच्छा पर है एक से डसवाना पड़ेगा ही लेकिन बिच्छू से पाव में डसवाया जाएगा सर पे नहीं ब्रह्मरंद्र में नहीं। पहले प्रयास करेगा कि न बिच्छू डंक मारे न सर्फ डे लेकिन कहा जाएगा कि तुम्हें तो दंड मिलना ही है लेकिन तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि बिच्छू से डंक मरवा हो या सर्फ से डसवा हो तो सोच विचार कर अगर उसे जीवित रहना अभी कहतुक तो कहेगा क्षू से डसवा दो सर्प से मत डसवाहो विस् सर्प डसेगा तब तो मर ही जाऊंगा बिछ्छू डंक मारेगा तो एक घंटे दो घंटे चिल्लाना तो पड़ेगा लेकिन जीवन बचेगा यह तो दृष्टांत है हमारे पूर्व गुरुदेव ने दार्ष्टान्तिक में क्या बताया दार्ष्टान्तिक में यह बताया कि तत्व ज्ञान है उसका अपना महत्व है अज्ञान सर्प के तुल्य विषदर सर्प के तुल्य है। वो डेगा तो मार ही देगा और जो विक्षेप है वैराग्य में उपरामता में, उपरती में के कारण जो विक्षेप है बिछू के डंक के समान है एक है बिच्छू के डंक के समान एक है सर्प के डसने के तुल्य मुझे पांच बार सर्फ दस चुका है इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम है कैसा उसका विष होता है कैसे व्यापता है कैसे चेतना शक्ति को विलुप्त करता है एक दो बार में पांच पांच बार सर्प डस चुका है तो सर्प के डसने पर विचित्र आनंद का अनुभव होता है चेतना शक्ति धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है लेकिन बिच्छू ने भी डसा है तो बिल्कुल बिच्छू के डसने पर एक दो घंटे तक बहुत बेचैनी रहती है तो अगर जीवन में विक्षेप भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है तब तो जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद अभिव्यक्त होता है अगर तत्वज्ञान है लेकिन विक्षिप भी बना हुआ है वैराग्य उपरती का स्तर न्यून है तो दुष्ट दुख तो प्राप्त होगा उसको निजी निधिध्यासन के बल पर धीरे धीरे तत्वज्ञान के उपयोग की विधा का आलम्बन लेकर उस विक्षेप को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए हमने साधन की दृष्टि से बात कही अब एक प्रश्न प्रस्थापित किया गया कि जब अज्ञान का कार्य जगत है और अज्ञान अनिर्वचनीय है तो जगत भी अनिर्वचनीय है इसकी विलक्षणता फिर किस दृष्टि से है तो हमारे भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जो